छोटा लड़का यू रीटा फिलिप चित्र कैरोलिन हिंदी विदुषण यू जब पैदा हुआ तो गांव में वो एक बड़ी खबर बनी यू का कद बहुत छोटा था उसके सभी दोस्त उससे बहुत ज्यादा ऊंचे थे हर सुबह यू की माँ उसकी ऊंचाई नापती थी स्कूल जाने से पहले मुझे जरा अपनी ऊंचाई नापने दो वो कहती दीवार के सारे बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ यू ने सीधा खड़े होने की बहुत कोशिश की पर उससे उसकी ऊंचाई नहीं बदली उसकी ऊंचाई वही रही बहुत छोटी उसकी ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं काश दुखी बड़ी का जहाज पर काम करते माँ मा ने यू से कहा देखो बेटा अगर तुम लंबे होना चाहते हो तो तुम्हे रोजाना ताजी सब्जी और फल खाने चाहिए जैसे कद्दू यू ने कहा मुझे कद्दू का सूप बहुत पसंद है कद्दू तो अच्छा है उसके साथ तुम्हें पालक भी खाना चाहिए ठीक यू पालक से मुझे उल्टी आती है उससे अच्छा तो मैं आम और तरबूज जैसे फल खाऊंगा अनानास चीकू भी क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद है माने ने कहा हाँ वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यू और केले काजू और संतरे भी माने पूछा हाँ यू वो तो बेहद स्वादिष्ट फल है साथ में मुझे अमरूद और इमली भी अच्छी लगती है ठीक है मैं ये फल तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगी माँ ने कहा ही यू माँ की दीस माँ की दीस सभी चीजें खा रहा था कद्दू का सूप बहुत स्वादिष्ट था और उसे फल सबसे अच्छे लगते और उसके बावजूद भी यू की ऊंचाई वही रही बिल्कुल नहीं बढ़ी यू के नेपड़ों में अभी से ऊंचे लग रहे हो नानी ने कहा फिर एक दिन सुबह उनके पड़ोसी कार्लोस ने कहा मुझे कुछ व्यायाम पता है उससे तुम्हारा शरीर खींचेगा और तुम्हारा कद जरूर बढ़ेगा तुम्हें दिन में सिर्फ दस मिनट कसरत करनी होगी सिर्फ इतना सा करने से तुम्हारी लंबाई बढ़ेगी फिर यू ने तमाम कसरतें की उसने शरीर को खींचने की खूब कोशिश की उसके बावजूद भी यू उतना ही ऊंचा रहा जितना वो पहले था स्कूल में उसकी क्लास के बच्चों ने उसे चिढ़ाने के लिए गीत लिखा चाहिए चाहिए ऊंची ऊंची हील वाले जूते स्कूल के सबसे छोटे लड़के के लिए बेचारा यू क्या करता उसका मुँह लटक गया यू की टीचर मिस हार्पर ने कहा यह बिल्कुल बकवास गीत है यू तुम बिल्कुल ठीक हो अपना सर ऊंचा उठाओ और गर्व से आगे बढ़ो तुम्हें बस इतना ही करना है पर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा यूँ की ऊंचाई वही रही बिल्कुल नहीं पड़ी वो बिल्कुल नहीं पड़ा बिल्कुल भी नहीं क्यूँकी माँ की मा के चिंता बढ़ने लगी चलो हम गांव में ही कोई मदद खोजते हैं उन्होंने कहा सबसे पहले वो के सबसे ज्ञानी और समझदार आदमी के पास थे क्या आप कुछ कर सकते हैं जिससे यू की ऊंचाई दूसरे बच्चों जैसी हो जाए माँ ने पूछा फिर गाँव के उस समझदार आदमी ने यू की को ऊपर से नीचे तक देखा देखो बेटा यू उसने कहा जहां मदद की कोई जरूरत ना हो वहां कोई भी मदद नहीं कर सकता है अगले दिन वो डॉक्टर कॉमस के पास गए उन्होंने यू का पूरा मुआयना किया फिर उन्होंने कहा तुम एकदम फिट हो यू तुम्हें कोई बीमारी नहीं कुछ लोगों का कद छोटा होता है पर उनकी सेहत एकदम अच्छी होती है समझे बाप रे माँ ने रोते वे का। लगता है यू की समस्या इस गाँव से भी बड़ी है माँ ने बहुत सोचा अब हम मिस फ्रेंगी पानी गांव की ओझा के पास जाएंगे उन्होंने कहा शायद हमारी कुछ मदद कर पाए अब यू ने एक लंबी सांस ली और कहा मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है मिस फ्रेंगी बानी माँ कहा क्या आप मेरे बेटे यू का कद बढ़ाने के लिए कुछ कर सकती हैं यह तो बहुत आसान काम है मिस फ्रेंगीमानी ने कहा मुझे कद पढ़ाने का बढ़ाने का रहस्य पता है फिर फिर मिस फ्रेंगी बानी ने अपना हाथ यू के सर पर रखा उसके बाद उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा बड़ो बड़ो बड़ो जल्दी से बड़ो छूने से सिर रखने से हाथ इलाज हो साथ साथ बड़ो बड़ो बड़ो जल्दी से बढ़ो जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए उसके बाद मिस फ्रेंगी बानी ने यू को कुछ चढ़ी बुटिया दी तू मैंने पानी में मिलाकर नहाना उन्होंने समझाया ध्यान से हर रात नहाना एक महीने तक यू ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था उसके बावजूद यू की ऊंचाई बिल्कुल भी इतनी सी भी नहीं बढ़ी कभी कभी यू बंदरगाह पर घूमने जाता वहां वो बड़े जहाजों को आते जाते देखता तब वो अपनी छोटी ऊंचाई के झमेले के बारे में सब कुछ भूल जाता था एक दिन बंदरगाह पर एक बड़ा सुंदर जहाज आया ये तो बेहद खूबसूरत जहाज है यू ने सोचा मैंने जितने भी जहाज देखे हैं उनमें वो सबसे बड़ा है तभी यू को मुसाफिरों में एक बहुत ऊंचे कद का आदमी नजर आया वो आदमी सीधा यू की तरफ आया हेलो यू उसने कहा हेलो पापा यू चिल्लाए अपन ने यू का हाथ पकड़ा और फिर दोनों बंदरगाह से गाँव की ओर चले फिर मिस फ्रेंगी पानी के घर के सामने से गुजरे वो डॉक्टर गामस के घर के सामने से गुजरे फिर गाँव के सबसे समझदार आदमी के घर के सामने से गुजरे वो मिस हार्पर और कार्लोस के घर के सामने से गुजरे फिर वो यू के स्कूल के मित्रों के सामने से गुजरे अंत में वो माँ और नानी से मिले और वहां पर पहली बार यू अपना सिर ऊंचा उठाकर सीधा चला वो अपने गांव का सबसे खुश लड़का था यू अपने गांव का सबसे नाटा लड़का है ये गांव की बड़ी खबर है अरे कोई न कोई सुझाव देता है कद्दू के सूप से लेकर जड़ी बूटी के स्नान तक जिससे यू की ऊंचाई बढ़ सके